आप में से कोई भी कल नी केगे कोल् मि मे आवाजना मे आवाज सुना तो करते प्रारम्भे अपना मैक को म्यूट करके रखेंगे सह नावतु सहनौ भुनक्तुम् सहवीर्यं वीर्यम् कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषा शान दिशान दिशान दिशान दिशान दिशान। आपके पास पुस्तिका है वर्णोच्चारण शिक्षा तो उसकी भूमिका देखती देखता महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इस शिक्षा की भूमिका के रूप में कुछ बातें लिखी हैं उनको आप देखिए मुझको इस पुस्तक का प्रकाशन करना आवश्यक विदित इसलिए हुआ है कि आजकल देवनागरी वर्णों के उच्चारण में बहुधा जो जो गड़बड़ हुई जो जो गड़बड़ हुई है उस उसको छोड़कर यथा योग्य वर्णों का उच्चारण मनुष्य करें धन धन आ ये तीन अक्षर हैं है इस वर्ण में तीन अक्षर है जकार न्यकार और आकार वर्णों के पीछे कार जोड़ते हैं तो वो उस वर्ण को बोला जाता है जैसे ज जकार या यकार आप अकार ये तीन अक्षर मिले हैं इनका उच्चारण भी जकार यकार और आकार ही का होना चाहिए किंतु ऐसा ना हो कि जैसे दाक्षिणार्थ्य लोग दाक्षिणार्थ्य कहते हैं दक्षिण में रहने वाले अर्थात द्राविड़ तेलंग करनाटक और महाराष्ट्र द्राविड मेरे विचार से तमिलनाडु के लोगों को कहते हैं तलेंग तेलुगु के तेलंगाना के लोगों को और कर्नाटक कर्नाटक वाले और महाराष्ट्र महाराष्ट्रीय ये सभी लोग जिया इस वर्ण का उच्चारण क्या करते हैं ज्ञान ज्ञान ऐसा उच्चारण करते हैं गुजराती में गुजराती लोग क्या करते हैं गुजराती लोग ज्ञान ऐसा उच्चारण करते हैं और पंच गौड़ ज्ञान ऐसा अशुद्ध उच्चारण अंध परंपरा से वेदादि शास्त्रों के पाठ में भी करते हैं अंध परंपरा का अर्थ होता है गलत परंपरा एक को देख करके दूसरा दूसरे को देख करके तीसरा तीसरे को देख करके चौथा इस प्रकार से बिना विचार किए दूसरों को देख करके उनका अनुकरण करना फॉलो करना इसको कहते हैं अंध परंपरा और वेदादि शास्त्रों में भी उसी प्रकार अशुद्ध उच्चारण कहते हैं ऐसे ही पंचगौ प्राय शूर्धन्य शकार मूर्धा से जो बोला जाता है श के स्थान में स सकार तालव्य सकार का उच्चारण करते हैं और कोई कोई शकार के स्थान में खा, खा का उच्चारण करते हैं और यकार के स्थान में जकार का उच्चारण किया करते हैं वैसे ही बंगाली लोग शकार और सकार के स्थान में भी शकार का उच्चारण किया करते हैं बंगाल के लोग शकार और सकार इन दोनों वर्णों के स्थान में शकार यानी तालव्य का उच्चारण करते से बोले जाने वाला इसका जो दांतों के बीच में से बोले जाने वाले जो सकार है इन दोनों के स्थान में तालव्य तालु के स्थान से बोले जाने वाले शकार का उच्चारण करते हैं यह अंध परंपरा नष्ट होकर शुद्ध उच्चारण की परंपरा होनी योग्य है और जैसे पाणिनिकृत पाणिनीकृत शिक्षा में तिरसठ अक्षर वर्णमाला में माने हैं उनकी गणना पूरी करने के लिए कई एक लोगों ने कुम खुम गुम गुम, गुम. इन चार को यम मान के 63 अक्षर पूरे किए हैं संस्कृत की वर्णमाला में तिरसठ इतने वर्ण होते हैं इन वर्णों की पूर्ति के लिए इन वर्णों को पूरा करने के लिए कुछ लोग चार अक्षरों को मिलाया इसमें उनको पता नहीं लगा उन अक्षरों को कैसे लिखा जाता है कैसे बोला जाता है तो उन लोगों ने कुम खुम घुम घुम ऐसा इन चार अक्षरों को मिला के तिरसठ अक्षर पूरा करते हैं तिरसठ अक्षरों में अलग अलग वर्ण है आगे आप पढ़ेंगे उनमें एक विभाग है यम योग वाला यम नहीं है यहां पर यम का अर्थ शिक्षा में वर्णोच्चयन शिक्षा में अलग रहते हैं उनका नाम दिया गया है यम 63 अक्षरों के अलग अलग विभाग हैं पच्चीस अक्षरों का एक विभाग है चार अक्षरों का एक विभाग है ऐसे अलग अलग विभाग हैं उन विभागों में एक विभाग का नाम है यम और उन यम चार अक्षर होते हैं उन चार अक्षरों को न जानने के कारण वे लोग इन अक्षरों को ही यम मान करके तिरसठ अक्षर पूरे किए हैं वो अक्षर है कुम घुम घुम घुम भला यहां विचार विचारना चाहिए कि जब पूर्वोत्तम है तो वो हेतु दे रहे हैं या यूं कहिएगा तर्क दे रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी तर्क दे रहे हैं यदि यम अक्षर नाम से कुम खुम गुम घुम इनको चार अक्षर यम माने तो ये क्यों नहीं हो सकते चुम झुम झुम झुम टुम ठुम ऐसे इनको भी यम कहो फिर इत्यादि यम क्यों ना हो इनको भी यम कहना चाहिए और जो कोई कहे कि पलक्की चकनतु जग्मी जगनु इत्यादि में यानी इन शब्दों में क ख ग, ग ये वर्ण यम कहाते। और प्रातिशास्त्र में भी प्रसिद्ध हैं तो क्या इस बात को वे नहीं जानते कि वे वर्णांतर कभी नहीं हो सकते क्योंकि वे तो कवर्ग में पड़े ही हैं अब समझने का प्रयत्न करेंगे यह कहना चाह रहे हैं और और जो कोई कहे कुछ लोग यदि ऐसा कहे ये जो शब्द आए हैं पलिकनी चखनतु जगनी जग्नू यह चार शब्द हैं इनका क्या अर्थ है उस पर नहीं जाइएगा केवल शब्दों को देखिए शब्द मात्र को समझ लीजिएगा इन शब्दों में जो कवर का कवर का जो का अक्षर है वो दो बार है पलिकनी चख्नतु ख दो बार जघ्मी गकार दो बार है घ ये भी दो बार है तो क ख ग घ वर्ण यम कहाते अगर इन वर्णों को यदि एग, कोई यम समझ ले और प्रातिशाख्य में भी प्रसिद्ध हैं प्रातिशाक्य उनको कहते हैं जो वेदों के व्याख्यान ग्रंथों को कहते हैं चार वेद हैं हमारे ऋग यजु शाम और अखर इन चारों वेदों के व्याख्यान ग्रंथ यानी उन वेदों की जो व्याख्या करने वाले ग्रंथ है वो बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं वर्तमान में बहुत कम उपलब्ध है इतिहास में किन्हीं कारणों से नष्ट हो गए हैं अथवा अनुपलब्ध हो गए हैं वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों का नाम है प्रातिशाख्य तो कुछ लोग यह मानते हैं यह जो पलखनी चखनतु जघ्नी जग्नू यह जो शब्द है इन शब्दों में जो क ख ग घे जो अक्षर हैं इनको यम कहते हैं ऐसा उन ग्रंथों में है ऐसा लोग मानते हैं तो क्या इस बात को वे नहीं जानते ऐसे मानने वाले लोग इस बात को नहीं जानते कि वे वर्णांतर कभी नहीं हो सकते जब कवर्ग में वो आ गए हैं तो दूसरे वर्ण कैसे हो सकते हैं क्योंकि वे तो कवर्ग में पढ़े ही हैं अर्थात कवर्ग में आते ही हैं जब कवर्ग में आए हैं और दूसरे विभाग में भी वो ही हो तो ऐसा कैसे हो सकते एक ही वर्ण एक विभाग में हो और वो भी दूसरे विभाग में हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है ये इसका अभिप्राय है तथा अगली बार अपाननीय शिक्षा को पाननीकृत मान के पाठ किया करते और उसको वेदांग में गिनते हैं महर्षि पाणिनी पाणिनिकृत कुछ ग्रंथ हैं पांच ग्रंथ हैं उनमें से एक ग्रंथ है शिक्षा जिसको आप पढ़ रहे हैं और जो शिक्षा ग्रंथ नहीं है उसको कोई शिक्षा ग्रंथ माने तो उपहास के पात्र बनेगा इस बात को लेकर के यहां पर एक बात कही जा रही है इस बात को समझ लीजिएगा अर्थ होता है पाननीय ऋषि ने जो ग्रंथ बनाया है उसको पाननीय कहते हैं संस्कृत में जैसे आपने संस्कृत पढ़ते समय मदीय ऐसे शब्दों को आपने सुना है मदीय का अर्थ है मेरा है आपका या तेरा मदीया हमारी चीज युष्मीय आपकी चीज या तुम्हारी चीज इसमें ईय ऐसा अंत में प्रत्यय जुड़ता है अस्मदीय युष्म मदीय इसी प्रकार पाणनीय यानी पाणनी का जो ग्रंथ है उसका नाम है शिक्षा जो पाणनी का ग्रंथ नहीं है उसको पाणनी का मान ले उसको कहते हैं अपाननीय अर्थात जो पानवी का नहीं है यहां वही शब्द लिखा है अपाणनीय तो जो अपाननीय शिक्षा ग्रंथ है उसको कोई व्यक्ति पानिनी मुनिकृत मान करके उसका पाठ किया करते हैं और उसको वेदांग में गिनते हैं वेद के अंग छे होते हैं शिक्षा व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष और कल्प। उन छह अंगों में पहला अंग है शिक्षा तो छह अंगों को वेदांग कहते हैं यानी वेद के अंग वेद के विभाग अंग का मतलब विभाग पाठ तो जो शिक्षा ग्रंथ पाणनी मुनिकृत नहीं है उसको पाणनी मुनिकृत मान करके वेदांग में वेदों के अंगों में उसकी गणना कोई करता है तो गलत है इस बात को कहा जा रहा है यहां पर था अपनीय शिक्षा को पाणनीकृत मान के पाठ किया करते और उसको वेदांग में गिनते हैं क्या वे इतना भी नहीं जानते कि ऐसा मानने वाले इतना भी नहीं जानते अगली बात को कह रहे हैं अथा शिक्षा प्रवक्ष्यामी पाणनीयम मतम यथा जो पाणिनी मुनिकृत ग्रंथ नहीं है उसको पानिनी मुनिकृत ग्रंथ मानते हैं उस ग्रंथ में सबसे पहले यह बात लिखी है यह पहला सूत्र लिखा हुआ है क्या अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामी उस ग्रंथ को बनाने वाले ने लिखा है अथा अब शिक्षा प्रवक्ष्यामी मैं शिक्षा ग्रंथ को बताता हूं शिक्षा ग्रंथ के बारे में लिखता हूं बताता हूं या वर्णन करता हूं जो कि पाणनीय मतम यथा जिस प्रकार से पानि मुनि ने शिक्षा ग्रंथ में जिस प्रकार लिखा है उसी के अनुरूप मैं लिखता हूं मैं बताता हूं ऐसा उसने सूत्र बनाया इसका यह अभिप्राय जब स्वयं ग्रंथकार लिखता है जिस प्रकार पाणनी मुनि ने शिक्षा ग्रंथ में लिखा है वैसा ही मैं लिख रहा हूं ऐसा कथन इस बात को कहता है कि यह ग्रंथ पाणनी ऋषि का नहीं है जब स्वयं ग्रंथ कहता है ऐसे ग्रंथ को लोग पाणनी कृत ग्रंथ मानते हैं इससे बढ़कर और गलत क्या हो सकता है ये कहना चाहते हैं थ शिक्षाम प्रवक्ष पाननीय मतम यथास्कार करते हैं मैं जैसा पानिनी मुनि की शिक्षा का मत है वैसी शिक्षा करूंगा इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह ग्रंथ पाणिनी मुनि का बनाया नहीं किंतु किसी दूसरे ने बनाया है ऐसे ऐसे भ्रमों की निवृत्ति के लिए बड़े पर, परिश्रम से पाननी मुनिकृत शिक्षा का पुस्तक प्राप्त कर उन सूत्रों की सुगम भाषा में व्याख्या करके वर्णोचारण विद्या की शुद्ध प्रसिद्धि करता हूं ये महर्षि स्वामी दयानंद कह रहे हैं वर्णोच्चारण विद्या की शुद्ध प्रसिद्धि करता हूं कि मनुष्यों को थोड़े ही परिश्रम से वर्णोच्चारण विद्या की प्राप्ति शीघ्र हो जाए ग्रंथ में जो जो बड़े अक्षरों में पाठ है इस ग्रंथ में जो जो बड़े अक्षरों में पाठ है वह वह पानि मुनिकृत पानिनी ने बनाया है और मध्यम अक्षरों में अष्टाध्यायी और महाभाष्य का पाठ बड़े अक्षरों में जो है वो पानि मुनि के है और मध्यम अक्षरों में जो पाठ है वो एक अष्टाध्यायी का है और उस अस्थाध्यायी पर जो व्याख्या की है उसका नाम है महाभाष्य उसकी है और जो जो छोटे छोटे अक्षरों में छपा है वह मेरा बनाया है अर्थात स्वामी दयानंद ने कहा यहां पर वो जो छोटे अक्षरों में लिखा है उसको मैंने बनाया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बनाया ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए भूमिका समाप्ता यह भूमिका समाप्त हुई इस में से आप में से किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो कोई शब्द स्पष्ट रहा रहा हो कुछ पूछना हो आप में से कोई पूछ सकते हैं ओम भगवान ओम पंचगौड़ा के जना पंचगौड़ा के जन ब्राह्मणा सीती एक प्रकार का ब्राह्मणा संग ते मम विचारे उत्तरभारते यु गौड इति ब्राह्मणः भवति तो पञ्चप्रकारकब्राह्मणः सन्ति ते पञ्चगौड इति उच्यन्ते स्पष्टतया अहं न जानामि कुत्र संति इति परन्तु उत्तरभारते मिलन्ति गौड इति केचित केचित् कर्नाटकमध्येपि मिलन्ति अवगतं भो धन्यवादः केचित् कर्नाटकमध्येपि मिलन्ति गौड इति नाम्ना केचित् उत्तरभारते अपि मिलन्ति केचित, केचित, केचित आ, कलंगाना अपि मिलन्ति और किसी कुछ पूछना है अब आइए हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शिक्षा उस शिक्षा के सामने वर्णोच्चारण शिक्षा ऐसा लिखा हुआ होगा आपके आपकी पुस्तकों में जैसा कि मैंने आपके सामने रखा है वेद के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में शिक्षा एक अंग है पहला अंग है महत्वपूर्ण अंग है संसार में अपने भावों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एकमात्र माध्यम है वो है शब्द और उन शब्दों को भाषा की दृष्टि में वर्ण कहते हैं वर्ण यदि हम अपने भावों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो वो वर्णों के माध्यम से शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं जिससे सामने वाले हमारे भावों को हमारे विचारों को हमारे संकल्प को हमारे उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं समर्थ होते हैं तो अभिव्यक्त करने का जो माध्यम शब्द है वर्ण है यदि उन शब्दों को हम ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं करते हैं तो वो दोषपूर्ण माना जाता है त्रुटिपूर्ण माना जाता है और यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है किस वर्ण को किस प्रकार बोलना चाहिए और ऐसा क्यों बोलना चाहिए और ऐसा बोलने का प्रयोजन क्या है और ऐसे बोलने का फल उपलब्धि क्या है इन बातों को लेकर के इस ग्रंथ में स्पष्ट किया है और वेद के छह अंगों में पहला अंग बेस है आधार है और स्कॉलर का विद्वान का पहचान है कि उसकी शिक्षा उत्तम है अथवा नहीं है तो शिक्षा शास्त्रम, ऐसा भी बोला जाता है इस शिक्षा को शिक्षा शिक्षाशास्त्रम शिक्षांगम अंग शब्द जोड़ करके शिक्षांगम भी कह सकते हैं शिक्षा शास्त्रम भी कह सकते हैं शिक्षा एक जो शब्द है इस शब्द को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे आपके पास में धातु धातुपाठ होगा मूल धातुपाठ जिन जिन के पास है वो पुस्तिका सामने रखिएगा धातुपाठातुपाठ में धातुओं को ढूंढने का एक माध्यम है एक शैली है उसको भी जिनको समझ में नहीं आता हो वो समझ ले अभी धातुपाठ उसको कहते हैं जिसमें धातुए हैं और धातु उसको कहते हैं जो शब्दों का मूल होता है जो शब्द हम बोलते हैं जिन शब्दों का उच्चारण हम करते हैं उन शब्दों का जो मूल है जिसको आप रॉ मेटीरियल कह सकते हो मोटी भाषा में जिसका आधार उसका नाम है भाषा में धातु धातु का मतलब होता है प्रकृति मूल आधार तो जिन शब्दों को हम समझते हैं उन शब्दों का जो मूल आधार है उसको भी हमें समझना होता है भाषा विज्ञान में जिससे हमें मूल का पता लगे और मूल जिस अर्थ में वो है उस अर्थ को हम जान सके जिससे उन शब्दों के अर्थों को समझने में सरलता होती है। तो आपने धातुपाठ निकाला होगा और उस धातुपात के अंत में सूची है यानी धातुओं की सूची अनुक्रमणिका इंडेक्स है और आपको ढूंढना है शिक्षा शकार इकार और ककार शकार अकार शिक्षा इस शब्द को ढूंढना है जैसे आप डिक्शनरी में ढूंढते हैं उसी प्रकार इसमें आप ढूंढना है आपको शिक्षा इसको पकड़ना है कहां पर है मेरे को तो मिल गया है आपने से किस किस को मिला है देखिए राजेश जी आपको मिल गया ओम हाँ रेणु जी आपको स्वामी जी पुस्तक नहीं है धातु पाठ तक नहीं है धातु पाठ मंगा ओम स्वामी जी अलग अस्तु सीमा जी आपके पास है पुस्तक ओम सीमा जी आपके पास पुस्तक है आपके आवाज नहीं आ रही है कोई बात नहीं है राजेश जी ने लिखा है स्क्रीन पर देख लिए है शिक्षा विद्योपादा ने शिक्षा विद्योपादा ने ये धातु है शिक्षा शब्द में शिक्षा ये धातु है और उसका अर्थ है विद्योपादान विद्या का मतलब विद्या उपादान का मतलब ग्रहण करना उसका अभ्यास करना शिक्षा का अर्थ है विद्योपादा ने विद्या को ग्रहण करने को शिक्षा कहते हैं तो यह मूल धातु है इसी प्रकार जो जो शब्द हमको समझना हो उसका मूल देखना हो तो इसमें देख सकते हैं अब इस शिक्षा का अर्थ क्या है शिक्षा किसे कहते हैं संक्षेप में तो विद्या ग्रहण करने को शिक्षा कहते हैं पर वास्तव में इसका यही अर्थ है या इस अर्थ में कुछ और मिला हुआ है क्योंकि शिक्षा वो तो मूल धातु का अर्थ है उसमें और भी शब्द जुड़ जाते हैं जिससे कि वो अर्थ विस्तार को प्राप्त होता है तो शिक्षा किसे कहते हैं इस बात को समझने के लिए इसकी थोड़ी सी परिभाषा मैं आपके सामने रख रहा हूं आप लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं वर्ण स्वरा वर्ण स्वरादि उच्चारण प्रकारो वर्ण स्वरादि यत्र साशिक्षा उपदिश्यते सा शिक्षास्वरादिकारो यत्र उपदिश्यते सा शिक्षा यदि राजेशः भवान् लिखितुं शक्नोति चेत् लिखेत् तेन अन्य अवगन्तुं शक्नुवन्ति लिखिता शिक्षा की परिभाषा मिल्ता अस्ती वर्ण स्वरादि उच्चारण प्रकारोंपदिश्य सा शिक्षा इसका अर्थ है वर्ण जो वर्ण है कवर जैसे गर्धा, अलग अलग वर्ण है स्वर कहते हैं स्वर कहते हैं उदात अनुदात स्वरित इस प्रकार के वर्ण हैं अलग अलग वर्ण स्वर उदार्त अनुदार स्वरित इनको आप आग, आगे जाके समझेंगे और आदि से मात्रा को भी लिया जाता है मात्रा एक मात्रा दो मात्रा तीन मात्रा उस वर्ण के उच्चारण के विभाग हैं जैसे अ, ये एक मात्रा में है आ, ये दो मात्रा में है आ ये तीन मात्रा में मात्रा कहते हैं समय काल यानी उस वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं दुगुना समय लगता है तो उसको मात्रा कहते हैं त्रिगुना समय लगते हैं तो उसको त्री मात्रा कहते हैं तो वर्ण स्वर आदि से मात्रा और बलम बल को भी कहते हैं बल का मतलब उस वर्ण को बोलने में कितना बल लगता है जैसे अ ख, ख, ख, ख, ख आपको अंतर समझ में आ रहा होगा बल को जो लगता है ना उस वर्ण को बोलने में जो बल लगता है शक्ति लगती है उसको यहां बलम कहते हैं वर्ण स्वर मात्रा बलम सामा साम भी कहते हैं आदि शब्द से साम को भी लिया है साम का मतलब यहां पर समानता एक जैसा बोलना जिन वर्णों को हम बोलते हैं उसको एक सरीखा एक समान बोलना उसको सम कहते हैं और अंत में कहा है संतान संतान का मतलब होता है संगीता यानी मिलाकर के बोलना एक साथ बोलना एक ही प्रकरण में उन सबको बोलना जैसे उच्चारण और प्रकार अभी जो परिभाषा आपके सामने है ना उस परिभाषा में दो शब्द मिले हुए हैं उच्चारण प्रकार तो उच्चारण अलग शब्द है और प्रकार अलग शब्द है उन दोनों को जोड़ दिया उच्चारण प्रकारों तो उच्चारण प्रकारों इसको कहते हैं संगीता यानी दोनों शब्द मिले अनेक शब्दों को मिलाते हैं तो उसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं उसको संगीता जो आपने संधियों को सुना है संधिया आपने की है संधि का अर्थ भी संगीता ही होता है ऐसे यहां पर उच्चारण प्रकारा ये दो शब्दों को मिलाया है ये संगीता है तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं वर्ण स्वर मात्रा बलम साम तान। तो इसका अर्थ हुआ शिक्षा उस ग्रंथ को कहते हैं शिक्षा शास्त्र उसको कहते हैं वर्ण स्वर मात्र मात्रा बलम साम संतान ये सब जिस ग्रंथ में उपदिष्ट है यानी ये सब के सब जिस ग्रंथ में बताए गए हैं उस ग्रंथ को शिक्षा ग्रंथ कहते हैं आप में से किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हो हा जी ये आप अभी कहां से बता रहे हैं मेरी कॉल कट गई थी तो मुझे भूमिका तो मुझे समझ आ गई मैं, मैं ये तो जो अभी बता रहा हूं, शिक्षा इस शब्द का अर्थ बता रहा हूं, ओम ओम इस शब्द को समझाने के लिए मैंने इसकी परिभाषा की है इसका अर्थ बताया है और वो किसी ग्रंथ से नहीं है यह व्याकरण के अनुसार इसकी परिभाषा की, की जा रही है जो ये वर्ण अक्षर किसी को कह, किसको कहती है किनको कहते हैं मतलब वर्ण की, की, की, शिक्षा है? अभी इस ग्रंथ में वर्णोच सुनिए इस ग्रंथ में क्या लिखा है शिक्षा ग्रंथ में क्या चीजें हैं उसको बताया जा रहा है इस ग्रंथ में वर्णों के बारे में है वर्ण कहते हैं अक्षर स्वर के बारे में है और इन वर्णों को किस प्रकार बोलना चाहिए जिसको आप कहते हैं ना छोटी बड़ी छोटा उकार बड़ा उकार ये जो छोटा बड़ा ये जो बोलते हैं इसको कहते हैं मात्रा तो जिस ग्रंथ में ये सब विषय हैं उसको शिक्षा ग्रंथ कहते हैं एक परिभाषा आपके सामने दी है दूसरी परिभाषा राजेश लिख तु शिक्षंते वर्णा शिक्षनते वर्णा यथा शिक्षनते वर्णा यथा नहीं शिक्षनते वर्णा य वर्ण शिक्षा सा शिक्षा शिक्षा वर्ण यया सा शिक्षा अथवा शिक्षा वर्णना उच्चारण य शिक्षा दो बातें आई है आपके सामने शिक्षण वर्णाया शिक्षा जिसके द्वारा वर्ण सीखे जाते हैं जिसके द्वारा वर्ण सीखे जाते हैं उसको शिक्षा कहते हैं अथवा वर्णों की उच्चारण विधि जिसमें सीखी जाती है वर्णों की उच्चारण विधि जिसमें सीखी जाती है उसको शिक्षा कहते हैं आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देखिएगा शिक्षण ते शिक्षा, एक परिभाषा है शिक्षण ते यया सा शिक्षा अर्थात इसके द्वारा वर्ण सीखे जाते हैं दूसरी परिभाषा है शिक्षते, शिक्षते वर्णा उच्चारण विधि शिक्षते हाँ शिक्षते न शिक्ष्य अर्धमस्ती यकार पूर्ण शिक्षते, शिक्षते वर्णा नाम उच्चारण विधि सा शिक्षा तो वर्णों की उच्चारण विधि को जिसके माध्यम से सीखा जाता है उसको भी शिक्षा कहते हैं ये शिक्षा शब्द के अर्थ आपके सामने आया है प्रारंभ करते हैं पुस्तिका को खोलने अथ वर्णोच्चारण शिक्षा प्रश्न किया जा रहा है वर्ण व अक्षर किनको कहते हैं वर्ण व अक्षर किनको कहते हैं उत्तर दिया जा रहा है विद्या नक्षरम विद्यादर्शनोतेर्वा सरोक्षर वर्णवाहुसूत्रे किश्य अक्षर नक्षर विद्यादश्नोते सरोक्षर वर्ण बाहु पूर्वसूत्रे मर्थम उपदिश्य महर्षि पानिनी ने इसका उत्तर दिया है अक्षर अथवा वर्ण किसको कहते हैं इसको समझाने के लिए उत्तर दिया है यह श्लोक है या इसको कारिका भी कहते हैं यह महाभाष्य में भी है अक्षरम ये जो अक्षर है यह कैसा है अक्षर तो अगले शब्द में बोला है नक्षरम ये यह नष्ट नहीं होता है अक्षरम नक्षरम विद्या अक्षरम नक्षरम विद्या अक्षर को नष्ट होने वाला नहीं समझना चाहिए अर्थात अक्षर कभी नष्ट नहीं होता है इसको ऐसा भी कह सकते हो न क्षीयते न क्षरति किसी अक्षरम न क्षीयते अर्थात ये कभी नष्ट नहीं होता है उसी को है न इसमें हराश नहीं होता है इसमें कमी नहीं आती है ऐसे को अक्षर कहते तो अक्षरम नक्षरम विद्यात विद्या मतलब जानो समझो रेणु जी ये विद्या कौन से लकार में है विद्या लकार है ना विद्या विद्या विभक्ति नो विभक्ति ते या ये पञ्चम विभक्ति क्रियापद क्रियापद अस्तु मस्ते कामिति पद्मा पद् भवति वदतु विद्या स्वामीजी यथोक्तं रेणुना तथैव पञ्चमी विभक्ति इति मन्ये अहम् अस्तु राधा स्वामीजी आशीर्लिङ्ग् प्रायः विधिलिङ्ग् वर्तते अस्तु भरा स्थिति कोई बात नहीं तो विद्या जानो समझो अक्षरम नक्षरम विद्या अक्षर को नष्ट नहीं होने वाला है ऐसा जानो समझो विद्या अवगछे अगली बात है तेरवा सर्वक्षरम अगली बात में ये बात कही जा रही है ये, ये जो अक्षर शब्द है ये कैसे बना है अक्षर शब्द किस प्रकार बना है उसका धातु क्या है प्रत्यय क्या है यानी उस धातु में उस प्रकृति में मूल में क्या मिलाया गया जैसे मकान बनाते हैं तो मकान का मूल क्या है सीमेंट है मान लीजिए पत्थर है ईटें हैं अब ईट ईट को जोड़ करके हम रखते हैं तब मकान बनता है तो केवल ईंट को नहीं जोड़ते हैं उसमें सीमेंट मिलाते हैं पानी मिलाते हैं कुछ और मिलाते हैं तब जाके हैं मकान बनता है तो ये जो अक्षर शब्द है इस अक्षर शब्द में मूल प्रकृति इसका रॉ मेटीरियल क्या है और उसमें और क्या मिलाया गया ऊपर ये प्रश्न है उसको समझाया जा रहा है अश्नोतेह शनोते है यह जो अश्नोते है ना इसका आते हैं अश्रू यह धातु है इसका मून अक्षर में जो धातु है वो है अश्रु व्याप्त अब धातु बात में आप बाद में देखेंगे अश्रु व्याप्त यह मिलेगा अश्रू यह धातु है इसका मून यानी अश्रु धातु है और किस अर्थ में है व्याप्त व्याप्ती अर्थ में है यानी सब जगह रहने वाला ये जो अक्षर है यह ऐसा अक्षर है यह सब स्थानों में रहता है ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वर्ण नाव अक्षर ना हो सब जगह रहता है व्याप्त है जैसे आकाश व्याप्त है वैसे ही अक्षर भी व्याप्त है और इसमें जो मिलाया गया है इस अशुभ शब्द अशुभ शब्द में जो मिलाया गया है वो सर सर सर, सर है अक्षर अंत में स सा है सर और नकार बोलने के लिए मिला है सरण यह सरण प्रत्यय है और यह उनारी सूत्र का विभाग है यानी महेशी पानी में पांच ग्रंथ बनाए हैं उनमें एक ग्रंथ है उनादि उसमें भी सूत्र है कुछ शब्दों को उस पुस्तक में बताया गया है जैसे अष्टाध्यायी में सूत्र होते हैं ऐसे उनादि सूत्र ही है उनमें एक धातु है अशु व्याप्ति आपको बताने वाला है और उसमें सरण प्रत्यय जोड़ करके अक्षर शब्द को बनाया जाता है तो यहां समझाया गया है कि जो अक्षर शब्द है यह किस तरह बनाया है और इस अक्षर का अर्थ क्या है तो कह रहे हैं अश्नोते है अश्नोते है यह पंचमी विभक्ति में यानी अश्नोक धातु से सरह प्रत्यय को जोड़ने पर क्षरम ऐसा शब्द बनता है और इसका अर्थ है सर्वत्र रहने वाला अक्षरम नक्षरम विद्या अश्नो देह व सर्वोक्षरम अक्षरम नक्षरम विद्या अक्षर ऐसा है जो नस्त्र नहीं होने वाला है वह वा, वा मतलब और नष्ट नहीं होने वाला है और कैसा है तो कहते हैं अश्नोते अशुम धातु से सरह इस प्रत्यय को जोड़ने पर अक्षरम अक्षर बन जाता है और यह व्यापक रूप में रहता है सर्वत्र रहता है इसकी विद्यमानता हमेशा रहती है इसलिए इसका नाम अक्षर है ये कहना चाहते हैं और इसी अक्षर को वर्णम वा आहू वर्णम वा आहू आहू का अर्थ है कहते हैं वा मतलब और, और इस अक्षर को वर्ण शब्द से भी कहते हैं कहां कहते हैं तो कहा पूर्व सूत्रे पूर्व सूत्र में अर्थात शिक्षा शास्त्र में शिक्षा शास्त्र में इसको वर्ण शब्द से भी कहते हैं अथवा यू कहिए व्याकरण शास्त्र में इसको वर्ण शब्द से कहते हैं यानी पूर्व सूत्र का मतलब है जितने भी सूत्र हैं महर्षि पानिनी के उसमें सबसे पहला सूत्र है शिक्षा सूत्र जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसलिए इसको पूर्व सूत्र शब्द से कहा है वा और वर्णम आहु शास्त्र को समझने वाले व्याकरण को समझने वाले शिक्षाविद शिक्षा को जानने वाले इस अक्षर को वर्णम ऐसे शब्द से आहु कहते हैं तो प्रश्न किया कि किमर्थम उपनिश्चित इस शिक्षा शास्त्र को किस लिए उपदेश किया जाता है इस शिक्षा शास्त्र को उपदेश किस लिए किया जाता है उपदेश का मतलब कथन करना बताना क्यों बताया जा रहा है कोई बात किसी को बताई जाती है तो क्यों बताई जाती है मैं आपको कोई बात कहूं तो क्यों बताऊंगा उसका कोई उद्देश्य होता है उसका कोई प्रयोजन होता है बिना प्रयोजन के मैं कोई भी बात आपको नहीं कह सकता तो कोई बात बताई जा रही है तो उसका कोई उद्देश्य होता है उस उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है कि मधम उपदिश्य इस शिक्षा शास्त्र को क्यों बताया जा रहा है इसलिए बताया जा रहा है इसका क्या प्रयोजन है यह प्रश्न अंत में प्रश्न जोड़ करके इस बात को समाप्त किया है वर्ण किसे कहते हैं अक्षर किसे कहते हैं इस बात का उत्तर देते हुए उस उत्तर के अंत में प्रश्न को बोल करके समाप्त किया गया है यानी उत्तर भी दिया है अक्षर का क्या अर्थ है उसका उत्तर देकर के अंत में एक प्रश्न भी छोड़ दिया है कि आखिर इस शिक्षा को क्यों उपदेश किया जाता है आज आप लोगों को स्पष्ट हो गया किसी को समझ में आए तो पूछ सकते हैं अक्षरम नक्षरम विद्या दशनो तेरवा सरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे ओम विद्युत गेत निरुद्ध मबू अका समस्या अस्ती यहाँ पर एक समस्या है बीच बीच में बिजली जाती है थोड़ी देर के लिए आ जाती है लेकिन जैसे बिजली जाती है तो नेट कट हो जाता है तो उसको जुड़ने में टाइम लगता है तो हमारी बात हो रही थी अक्षरम नक्षरम विद्या अश्नोतीर्वा सरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते अक्षर उसे कहते हैं जो नष्ट नहीं होने वाला है ऐसा जानो ऐसा समझो और इस अक्षर शब्द में मूल धातु अशू व्याप्त ऐसा है जो कि सर नामक प्रत्येक उजोड़ने पर अक्षरम शब्द बनता है जो कि सर्वत्र रहने वाला है अक्षर नष्ट नहीं अक्षर नष्ट नहीं होने वाला है ऐसा जानो और वह अक्षर सर्वत्र रहने वाला है पूर्व सूत्र में अर्थात शिक्षा शास्त्र में अथवा व्याकरण शास्त्र में व्याकरण को जानने वाले इस अक्षर को वर्ण शब्द से कहते हैं ऐसे इस शिक्षा शास्त्र को किमर्थम उपदिश्य थे किस लिए उपदेश किया जाता है यह अंत में प्रश्न को उपस्थित किया है तो यह आपका शिक्षा शास्त्र का पहला श्लोक या पहली का पूरी हो गई है आप में में से किसी को इस में कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं। ओम ओम अंतिमे स्था हेप मूल शब्द है दयानन्दसरस्वती काशी इति लिखितमस्ति अस्तु हा हा लिखितमस्ति मम पुस्तके नास्ति किं ना कि लिखितमस्ति दर्शयतु लिखित्वा अस्तु ओम ओम। में किया होगा। अत्र लिखित अस्त इस ग्रंथ में जो बड़े बड़े अक्षरों में पाठ है वह पाणनी मुनिकृत परंतु मम पुस्तक संभवतः अजमेर वैदिकयंत्राल अजमेर नगरीय मुद्रिता तत्र बड़े बड़े अक्षरों में तो कुछ है ही नहीं पुरातन भवन नूत मस्ते बवान इच्चेत इच्चेत तत्र ते ओम बगवन। ओम स्वामी हाँ जी बताइए मेरी पुस्तक में भी बड़े अक्षरों में नहीं है मध्यम अक्षर और छोटे अक्षरों में है तो जब बड़े अक्षरों का आएगा तो बता आप अभी, अभी जो श्लोक हुआ है, श्लोक हुआ है ये बड़े अक्षरों में ही मान और ये पाणि मुनि जी का है है है ठीक तो बाकी जो है वो बाया मो महा तो छोटे अक्षरं तीसरे ध्याखा न बे मध्यमण्ड नगी इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है ना जब देखिए वर्ण ज्ञानम वाग निशेष्ट ब्रह्म इष्ट बुद्ध्यर्थम लघुर्थम चोपदिश्य ये भी पाण्डी का है उसके नीचे लिखा है सो अयम अक्षर समय वाक्सम ना पुष्पि फलित चंद्र तारकव है ना हा जि छोटे अक्षरमो स्वामी जी का स्वामी जि जि आग समीक धन्यवाद स्वामी विद्या इति विधिलिङ्गी स्वामी अवगछति बहती अग्रे ग ओम सोमी क्योंकि वो कुछ धातु ऐसे हैं जो भवे भवेतायु ऐसे उसका रूप चलता है पर कुछ ऐसी धातु हैं जिसका रूप अलग प्रकार से चलता है ओम अत टीका वर्त पूर्वसूत्र टीका महर्षिदयानंद से अथवा संपादक महोदय स्वामी दयानंद महोदय अष्टाध्यायी के अल आदि सूत्रों में व्याख्या में यह कार्यता है व्याकरण की अपेक्षा में शिक्षा पूर्व पूर्वसूत्र और उसमें भी तमाक्षरम ये जो श्लोक है इसकी अपेक्षा पूर इस में पूर्व और आकाशवाही इस सूत्र में वर्ण का व्याख्यान है ये आ, मेरे विचार से संपादक जो है उनका लिखा हुआ होना चाहिए उसमें आ, आपकी पुस्तक में आ, ये टिप्पणी के नीचे आ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है टिप्पणी क्या है द या ऐसा No. नहीं है ना तो ये संपादक का है अगर स्वामी जी लिखते हैं टिप्पणी तो वो अपना नाम लिखते हैं आपने संस्कार विधि में देखा हो संस्कार विधि में ऊपर संस्कारों के श्लोक या मंत्र दिए हैं उन मंत्रों का अर्थ जो है नीचे टिप्पणी में देखा कि उसमें म द ऐसा लिखा हुआ है महर्षि दयानंद या दयानंद ऐसा तो ये होनी चाहिए ठीक है इतना ही रखते हैं पहले रही है स्वामीजी प्रश्न स्वामीजी अतिर्लिंग उतव विद्याद्या विद्यायु आगते वा विद्यात् विज्ञाता विद्युः विद्यात् विज्ञातां विद्युः अवगतं स्वामिजी धन्यवाद दिवानिगणस्य अस्ति न गण पृथग्गणं वर्तते एतस्मात् एवम् अस्ति तत्र विधि आशीर्लिङ्गिङ्ग कथं भवति स्वामीजे आशीर्लिङ्ग अपि भवितुमर्हति बद, एकदां द्रक्ष्यामि वीर् धातुः अस्ति नील् तत्रापि विद्यात् विद्यास्ताम् विद्यासुः इति वर्तते वा इति भवेत् अहमत्र पश्यामि ओम स्वामी ओम अभी कुछ दिन तक तो यही अथ वर्ण उच्चारण शिक्षा यही पुस्तिका पढ़ाई जाएगी ना जब तो वो मैंने दूसरी पुस्तिके मेरे पास हैं, लेकिन मैंने उनके ऊपर ना जिले करवानी है तो मैं करवा भेज दो ना फिर धन्यवाद दिवादिगाने अपि अस्ति सुरादिगाने अपि अस्ति पृथक् पृथक् अस्य अरादिगाने अपि अस्ति कस्य गणस्य अस्ति एतद् द्र पश्यामि अहम् अस्तु स्वामीजी मास्तु भाग आमां न बाधा नास्ति एकदा दृष्ट्वा ददा पश्यामि आशीर्लिंग अल्त अस्त स्वामी यदि आशीर्लिंग भविष्य विद्या एवं जानो, समझो, जानना चाहिए एवं अर्था आगे स्वामी जी धन्यवाद ओम और कोई और किसी कुछ पूछना है तो इसके यहीं पर विराम देते हैं कल मिलेंगे ओम हां जी हां जी आपकी आवाज कम आ रही है आपकी आवाज कम आ रही है वर्ण का अर्थ वर्ण वाह और आहू दोनों का अलग करना है वाहू को अलग कर दीजिए वा और आहू वा का अर्थ होता है और और आहू का अर्थ होदय कहते हैं कौन कहते हैं जो शिक्षा शास्त्र को जानने वाले व्याकरण शास्त्र को जानने वाले इस अक्षर को वर्ण शब्द से भी आहू कहते हैं वाह और इस अक्षर को शिक्षा शास्त्र को जानने वाले विद्वान वर्णम ऐसा आहू कहते हैं जब वो क्रियापद लिखते हैं तो शब्द रहता है नी नाम नहीं रहता है और जब नाम रह, लिखते हैं तो क्रियापद नहीं रहता है कई बार जैसे मैं बोलूं वृक्ष तो आप अपने आप क्रियापद को जोड़ लेंगे वृक्ष अस्थि अस्थि जो है क्रियापद है और वृक्ष जो है यह नामपद कहते हैं इसको नाम रूप कहते हैं नाम पद कहते हैं एक नाम होता है और एक क्रिया होती है तो क्रिया को जब लिखते हैं तो नाम अंडरस्टुड होता है और जब नाम लिखते हैं तो क्रिया जो है अंडरस्टूड होती है तो यहां नाम नहीं है क्रियापद है आहू जो है ये क्रिया क्रियापद है तो कहते हैं कौन कहते हैं जो शिक्षाविद हैं व्याकरण को जानने वाले शिक्षा शास्त्री हैं वो लोग इस अक्षर को वर्ण शब्द से कहते हैं या इस अक्षर को वर्ण नाम से कहते हैं समझना है थी? ओम ओम स्वामी जी आया ठीक है प्री अर्णशब्द प्री व्रीवर्णे ये वर्ण जो है हमको वर्ण करने वाला है हमको चाहने वाला है इसलिए हम जब शब्द बोलते हैं सब लोग अपनी ओर आकृष्ट होते हैं सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं अनुकूल या प्रतिकूल जो भी वर्ण का उच्चारण आप करेंगे सब उसको अपनाते हैं स्वीकार करते हैं नकार के रूप में या स्वीकार के रूप में अपनाते हैं इसलिए उसको वर्ण कहते हैं धन्यवाद अस्तु अलम ओंकार शांति शांति नमो नमो स्वामी जी महाराज ओम इसका रिकॉर्डिंग कर रहे ना मैंने किया है आप, आपके कथन के अनुसार किया है जी जी बहुत बहुत धन्यवाद